नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप सभी विद्यार्थी मित्र तो बिल्कुल अच्छे स्वस्थ और हेल्दी वेल्दी हैप्पी होंगे और खुशल मंगल के साथ साथ आइए कार्यक्रम की आज जो है टाइटल बताऊँ तो बड़ा अ खुश हो जाएंगे आप <laughs> आज हम लोग बातें करेंगे खास पायलट बनने का सपना जी हाँ आपका आज बात करेंगे पायलट का करियर जी हाँ पायलट का करियर एक रोमांचक और विशेष सम्मान और वाला होता है इसके लिए विशेष शिक्षा कौशल और अनुशासन की आवश्यकता होती है भारत में पायलट की औसत सैलरी डेढ़ लाख से तीन लाख प्रति महीने में शुरू होती है प्रति महीने से शुरू होकर सात से दस लाख तक पहुँच सकती है और ऐसा सुंदर वेतन पाने के लिए ऐसा सम्मान पाने के लिए कड़ी मेहनत तो लगेगी तो आइए आज हम इसके लिए शिक्षा कौशल वेतन और सफल पायलटों की कहानियाँ आपको सुनाने वाले हैं तो दिल डेल्टाम के बैठिए और कागज कलम साथ में रखिए ताकि आपको कोई बात अच्छी लगी या किसी की कहानी अच्छी लगी या कोई स्किल जो हम बता रहे हैं वो अच्छा लगा तो आप नोट करके उस पर अभ्यास करें प्रैक्टिस करें और अपना करियर पायलट बनने का सपना को पूरा करें है ना साथियों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते एक बहुत है संगीत से और आशा करूँगा आप बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को विधिवत और सुंदर तरीके से ध्यान पूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे इन्हीं शुभ आशा के साथ लीजिए आपके नाम ये गाना सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का आज का हमारा विशेष जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पायलट बनने का सपना अगर मैं बात करूँ आसमान में उड़ने आसमान में उड़ते जहाज को देखकर हर किसी का मन कहता है करता है कि काश मैं भी इसे चला पाता पायलट बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक सपना है अनुशासन मेहनत और जुनून का संगम है आज हम बात करेंगे पायलट बनने के सफर की शिक्षा से लेकर कौशल तक वेतन से लेकर सफलता की कहानियों तक साथियों उड़ान भरने वाले पायलट को देखकर हमें भी अच्छा लगता है लेकिन इतना आसान है भी नहीं लेकिन अगर आप जुनून और मेहनत और अनुशासन का पालन करेंगे तो ये सपना साकार भी हो सकता है क्योंकि पायलट बनने के लिए मेन है प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप पूर्व तैयारी और जब नीचे उतरते हैं उसके बाद की तैयारी सारी चीज़ें इकट्ठी आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं और बहुत सारे जो एयरलाइंस होते हैं उसमें आपकी कम्युनिकेशन टेक्निकल संबंधित चीज़ों का बहुत ज़रूरी है इन सभी का ज्ञान जब हम इन सभी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस के अनुसार अनुशासन मिलाते हैं तो ये चीज़ें संभव हो पाती हैं आसानी से उड़ान भगने यात्रियों को ले जाने और वापस ले आने के तो आइए आज के इस पूरे एपिसोड में पायलट बनने के लिए किन किन बातों का आवश्यक है वो बातें हम समझेंगे सबसे पहले तो शिक्षा और परीक्षण की बात करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बारहवीं पास होना ज़रूरी है गणित और भौतिकी के साथ विज्ञान स्ट्रीम होना बहुत ही बेहतर माना गया है कंप्यूटर और अंग्रेजी का ज्ञान क्योंकि सभी तकनीकी और संचार अंग्रेजी में होते हैं इसीलिए आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए और साथ में अंग्रेजी का ज्ञान भी और अंग्रेजी बोलना भी आना चाहिए समझना भी आना चाहिए फ्लाइंग स्कूल डी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मान्यता प्राप्त संस्था से CPL कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना होगा परीक्षण अवधि लगभग से चौबीस महीने की होती है। लागत की बात करें इसमें एजुकेशन या इन सारी चीजों की जो खर्च है पढ़ाई और तकनीक सीखने का तीस से चालीस लाख रुपए तक खर्च हो सकता है अंदाजन है कम भी हो सकते है ज्यादा भी हो सकते समय सीमा को देखते हुए तो ये रहा कुछ खास बातें शिक्षण और परीक्षण की बातें आपके लिए आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रीडिम सेवन पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं ना नाऊ आऊ ब्रह्मा की तार में को नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आइए हम लोग आप बात करते हैं स्किल के बारे में कौशल के बारे में अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर शिक्षा और टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ आवश्यक स्किल होना बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी बात करते हैं तेज निर्णय लेने की क्षमता होने देगी क्योंकि तेज निर्णय नहीं लेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड का खेल होता है तो आपने डिसीजन सही लिया तो आप बहुत लोगों की जान और माल की बचत कर पाएंगे या सेव सेव कर पाएंगे अदरवाइज नुकसान हो सकता है तो इसलिए तेज निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर एज ए पायलट होना ही चाहिए क्यों ज़रूरी है क्योंकि उड़ान के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है तकनीकी खराबी आ सकती है या यात्रियों की स्थिति बिगड़ सकती है ऐसे समय में पायलट को सेकंडों में सही निर्णय लेना होता है उदाहरण के तौर पर यदि इंजन में समस्या आ जाए तो पायलट को तुरंत वैकल्पिक हवाई अड्डे पर उतरने का निर्णय लेना पड़ता है कैसे विकसित करें और ये चीजें आती है विशेष सिमुलेटर ट्रेनिंग आपत्तकालीन ड्रिल्स और लगातार अभ्यास से यह कौशल आपका मजबूत होता है तो इसीलिए तेज निर्णय लेने की क्षमता हमेशा अपने अंदर आप निर्माण करें रखें। दूसरी बात आती उच्च स्तर का अनुशासन और जिम्मेवार क्यों जरूरी है इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो पायलट पर सैकड़ों यात्रियों का जान की जिम्मेवार होती है समय पर उड़ान भरना नियमों का पालन करना और सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखना अनिवार्य है उदाहरण के लिए अगर हम देखें यदि मौसम खराब है तो पायलट को नियमों के अनुसार उड़ान स्थगित करनी पड़ सकती है चाहे यात्रियों को अवसुविधा क्यों ना हो या मुश्किल का सामना क्यों करना पड़े कैसे विकसित करें इस कला को तो ट्रेनिंग के दौरान सख्त नियमों का पालन और नियमित मेडिकल चेकअप से अनुशासन की आदत बन जाती है। है तीसरी बात आती है, शारीरिक और मानसिक फिटनेस। अब आप सोचेंगे कि ये भी जरूरी जरूरी जरूरी है, क्यों जरूरी है। है बिल्कुल क्यों इसके बारे में समझ लेते हैं लंबी उड़ानों में थकान समय का अंतर और दबाव का सामना करना पड़ता है पायलट को हमेशा सतर्क और स्वस्थ रहना चाहिए उदाहरण के तौर पर दस या बारह घंटे की अंतरराष्ट्रीय उड़ान में पायलट को लगातार केंद्रित रखना होता है। अब इस को कैसे विकसित करें? तो प्रैक्टिस से आएगा, है ना? कैसे विकसित करें? नियमित व्यायाम संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ध्यान मेडिटेशन और योग की मदद से यह संभव हो सकता है अब बात करते हैं एक और विशेष विशेष इम्पॉर्टेंट बात पर टीम वर्क और संचार कौशल ये क्यों जरूरी है पायलट अकेले काम नहीं करता उसको पायलेट केबिन क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संवाद करना होता है उदाहरण के तौर पे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पायलट और को पायलट के बीच तालमेल बेहद महत्वपूर्ण होता है और इन चीजों को विकसित करने के लिए हमें समूह अभ्यास स्टिमुलेटर ट्रेनिंग और वास्तविक उड़ानों में टीम वर्क का अनुभव से ये चीजें संभव हो पाता हैं। आखिरी और विशेष महत्वपूर्ण बात अगर मैं बात करूं तो तकनीकी ज्ञान और निविगेशन की समझ होनी चाहिए क्यों जरूरी है आधुनिक विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं पायलट को इंजन नेविगेशन सिस्टम मौसम रडार और ऑटो पायलट की पूरी जानकारी होनी चाहिए उदाहरण के लिए जीपीएस और रडार सिस्टम की मदद से पायलट को सही मार्ग चुनना होता है खासकर जब जो देखने की क्षमता कम हो जाती है क्षमता कम होती है दिखाई कम देता है अब इसे भी विकसित करने के लिए लगातार तकनीकी अपडेट्स सीखना नए सॉफ्टवेयर और उपकरणों पर परीक्षण लेना तो ये पांच चीज़ें थी जिसके बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो ये पांच बातें आपके लिए तेज निर्णय लेने की क्षमता उच्च स्तर का अनुशासन और जिम्मेवार तीसरी शारीरिक और मानसिक फिटनेस चौथा टीम और संचार कौशल पाँचवा तकनीकी ज्ञान और नेविगेशन की समझ होना बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए कहा जाता है पायलट बनने के लिए केवल उड़ान भरना ही नहीं बल्कि तेज निर्णय क्षमता अनुशासन फिटनेस टीम वर्क और तकनीकी ज्ञान का संतुलन जरूरी है यही कौशल एक साधारण पायलट को महान पायलट बना देते हैं तो आई समझ में बात आपके <laughs> तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रीडो मधुमन वन जीरो सुनते रहो बस गिरते रहो पंख लगाओ तन का जाल हटाओ योग के पंख जन्मो जन्म के चक्कर में दिया निज घर को भी साथ याद दिलाए शिव समझाए करो फिर से विचार सुनो ओ छियों सुनो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 तुम्हारा हो मत तुम्हारा दिल जाता जाए बाबा तू ही हमारा नैनों में है दूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है दूर नया दुनिया का नित्य नजारा तुम्हारी कदम कदम पर करते हम महसूस करते ही हिफादत बाबा बन करके फानूस मदद तुम्हारी कदम कदम पर करते हम महसूस करते ही हिफाजत बाबा बन करके फानूस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 प्यारे बाबा जब से पाया प्यारे बाबा जब से पाया प्यारे बाबा जब से पाया क्या आप अगला कदम बढ़ाने के लिए सौ सात पॉइंट आठ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं अब बात करते हैं विशेष जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सैलरी वेतन कितना मिलेगा अब देखिए नए पायलट फर्स्ट ऑफिसर की बात करें तो शुरुआती स्तर पर आपको डेढ़ से तीन लाख हर महीने वेतन मिलता है ये वेतन एयरलाइन और अनुभव पर निर्भर करता है कम भी ज़्यादा भी हो सकता है अनुभवी कैप्टन के लिए बताया जाता है सैलरी 7 से 10 साल के अनुभव के बाद पायलट कैप्टन बन जाता है और इस पर वेतन हो जाता है आपका 7 से 10 लाख हर महीने तक पहुंच जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर इंटरनेशनल रूट्स पर अगर आप अपनी उड़ान भरते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वेतन और बत्ते अधिक होते हैं औसतम नौ लाख या उससे अधिक मासिक वेतन मिलता है विदेशी और अतिरिक्त सुविधाएं भी भी मिलती हैं। तो है की बात, इसके साथ ही करियर ग्रोथ का भी यहाँ पर विशेष है। पायलट का करियर एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है जैसे तो कि आप फर्स्ट ऑफिसर नए पायलट के रूप में अगर ज्वाइन करते हैं तो परीक्षण पूरा करने के बाद पायलट को पायलट के रूप में काम करता है को पायलट के रूप में और फिर बाद में पायलट बनता है यहाँ अनुभव और उड़ान घंटे फ्लाइंग हावर्स जमा करना जरूरी होता है दूसरा सीनियर फर्स्ट ऑफिसर कुछ वर्षों के अनुभव और पर्याप्त उड़ान घंटे पूरे करने के बाद पदोन्नति मिलती है और इस स्तर पर पायलट को अधिक जिम्मेवारी दी जाती है और उसको कुछ अधिक वेतन भी मिलता है फिर तीसरी मुख्य बात है कैप्टन मुख्य पायलट जिनको कहा जाता है विमान की पूरी कमान कैप्टन के हाथ में होती है यात्रियों की सुरक्षा उड़ान का संचालन और टीम का नेतृत्व कैप्टन की जिम्मेदारी होती है ट्रेनिंग कैप्टन भी एक अलग तरह का पार्ट होता है अनुभव कैप्टन को ट्रेनिंग कैप्टन बनाया जाता है वे नए पायलटों को ट्रेनिंग करते हैं और सिमुलेटर ट्रेनिंग में मार्गदर्शन भी करता है अतिरिक्त लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्री या डिस्काउंट एयर ट्रेवल होता है आपका हाउसिंग और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, विदेश पत्ते और बोनस भी मिलता है प्रतिष्ठा और सम्मान भी प्राप्त हो जाता है तो ये विशेष रूप से बातें थी जो आपसे संबंधित है तो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं और भारत में ऐसे एविएशन इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ तो रही है आने वाले वर्षों में पायलटों की मांग और तेजी से बढ़ सकती है करियर ग्राफ का रास्ता साफ है फर्स्ट ऑफिसर से ट्रेनिंग कैप्टन तक और हर स्तर पर लेख वेतन और जिम्मेवार बढ़ती जाती है तो ये रहा कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखने वाली जो आपकी जरूरी चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए ये ये जानकारी आपके लिए इसलिए हमने ये जानकारी आपको दी तो आशा करूंगा कि आप सभी को ये जानकारी सुनकर पायलट बनने का अपना सपना को आप तराशना शुरू कर देंगे <laughs> तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पायलट बनने के बारे में हमने बातें की उन बातों को मैंने आप तक पहुंचाया है और फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कुछ और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और फिर बात कर सकते हैं सुनते रहो मुस्कुराते रहो